श्रीमद्भगवद्गी शंकर अकर्म तमण स्तुयते उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन की स्तुति करते हैं ये सर्वे साररम्भा काम संकल्पवर्जिता बुधाह यस्य बुधा यथोक्दर्शिन सर्वे यंत सरंभा कर्मा सरभ्यंभा कालवर्जिता कामे तत्ण चकल वर्जिता मुझा चेषा मतुषन चेत लोकसंग्रहा चिथेत जीवन मात्रार्थम जिसका प्रारंभ किया जाता है उसका नाम समारंभ है इस व्युत्पत्ति से संपूर्ण कर्मों का नाम समारंभ है उपर्युक्त प्रकार से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले जिस पुरुष के समस्त समारंभ कर्म कामना से और कामना के कारण रूप संकल्पों से भी रहित हो जाते हैं अर्थात जिसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के यदि वह प्रवृत्ति वाला है तो लोक संग्रह के लिए और मार्ग वाला है तो जीवन यात्रा निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया होती है तम ज्ञानाग्नि ज्ञानाद्धकर्माण कर्माद अकर्मादिदर्शन ज्ञानम तदव अग्नि तेन ज्ञाना दग्धनी शुभाशुभलक्षण कर्मा यहु परमात पंडित बुधा ब्रह्मविद तथा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिसके पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए हैं ऐसे ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्दिद्ध कर्मा पुरुष को जन वास्तव में पंडित कहते हैं यह तो अकर्मादिदर्शी सह अकर्मा दर्शनाद एवं निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थचेष सन कर्मणी न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवित्तः जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला है वह वा यदि विवेक होने से पूर्व कर्मों में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो जाने से केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करता हुआ कर्म रह संन्यासी ही हो जाता है फिर उसकी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती यह तो प्रारब्धकर्मा सन उत्तर कालम आत्मा सम्यक दर्शन सारा सकर्मणी प्रयोजनम अपश्यन ससाधनम कर्म परित्यजति परित्यजती अर्थात जो पहले कर्म करने वाला हो और पीछे जिसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ हो ऐसा पुरुष कर्मों में कोई प्रयोजन न देखकर साधनों सहित कर्मों का त्याग कर ही देता है सकुतचित निमित्ता कर्म परित्यागा संभवे सति कर्मणि तत्फले चंगरहितया स्वयोजनाभाकसंग्रहा पूर्ववत् प्रवित्तः अपि न एव किंचित करोति। परन्तु किसी कारण से कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मों में और उसके फल में आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह के लिए पहले के सदिश कर्म करता रहता है तो भी निज का प्रयोजन न रहने के कारण वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मत्वात् तदीयम कर्म अकर्म एवं इति एतम अर्थम दर्शिष्य आह क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं इसे आशय को दिखाने की इच्छा से भगवान कहते हैं त्यक्त कर्म फल पलाशंगम फलासंग निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्त नंचित कौति सह तक कर्मसुअम फलासंगम च यथोक्न ज्ञानन नित्यतृप्त निराका विषय उपर्युक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग करके जो नित्य तिप्त है अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है निराश्रय आश्रय आश्रयरित आश्रयों नाम यदाश्रित पुरुषार्थम शिषाधयिशती दृष्टा फल रहित फलसाधनाश्रयरहितर्थ तथा तो आश्रय से रहित है जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरथार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है ऐसे इस लोक और परलोक के इष्टफल साधन रूप आश्रय से जो रहित है विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थतः अकर्म एवं तस् निष्क्रियात्म दर्शन संपन्नत्वार। उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म हो ही है क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है तेन एवं भूतेन भावात एव भूत प्रयोजनाभाधनम कर्म एव इति प्राप्ति अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी ततो तथो लोक संग्रह चिकित्सया शिष्ट विगरहणा परिजिहया वा पूर्ववत् कर्मणि अभिप्रवृत्त अभी निष्क्रियात्मदर्शन सम्पन्नवाद न एव करोति सः उन कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत है प्राग एवं कर्मारंभार ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्में निष्क्रिय संजात्मदर्शन हो परंतु जो उससे विपरीत है अर्थात उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं है कर्मों का आरंभ करने से पहले गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका सबके अंदर व्यापक अंतरात्मा रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है सदृष्टादृष्टे विषयासी विवर्जितया दृष्टादृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्य कर्म शरीर यात्रा शरीरयात्रा मत्रचेष्टो यति ज्ञाननिष्ठो मुच्यते ति एतम अर्थम दर्शे तुम आह वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठयति इस लोक और परलोक के समस्त इच्छित भोगों को आशा से रहित होने के कारण इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मों को और कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है इसी भाव को दिखलाने के लिए अगला श्लोक कहते हैं निराशि यारीर कवल कर्म कुरो किलि निर्गता आशीषो यस्मा स निराशि यमा चित्त अंतक आत्मा बाह्य कार्यकर्णसंघाता तौ उभौ यतौ ये संयत येन स यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह त्यक्तः सर्वः परिग्रहो य तख्त सर्वपरिग्रह जिसकी संपूर्ण आशाएँ दूर हो गई हैं वह निराशी ही है जिसने चित्त यानि अंतकरण को और आत्मा यानी बाह्य कार्य करण के संघात रूप शरीर को इन दोनों को भली प्रकार अपने वश में कर लिया है वह यतचितात्मा कहलाता है जिसने समस्त परिग्रह का अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है वह सर्व त्यक्तर्वरिग्रह है शरी मात्र शरीरस्थित मयोजन तत्र अपि अभिमानर्जिता कर्म प्राप्नो न न प्राप्न किलबिषम अनिष्टूप पापम धर्म च अपि अभी मुमुक्षो एव एवं बंधापादकवाद ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले और अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ पाप को अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को नहीं प्राप्त होता बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पाप ही है कि चारीर केवलम कर्म इं शरीर निवर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम आहोस्वित शरीरस्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म इति यहाँ शारीरम केवलम कर्म इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं कि अतो यदि शरीर निवर्त शरी शारीरम कर्म यदि वा शरीर शरीरस्थितिमात्र प्रयोजनम इति उच्य चाहे शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाए या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाए इस विवेचन से क्या प्रयोजन है इस पर कहते हैं यदा शरीर निवर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेत सदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजन कर्म प्रतिषिधम अपि शरीरण कुरन्ना आपनोति इति ब्रूतों विरुद्धाभिधानम प्रसज्येत शास्त्रीय च कर्म दृष्टा दृष्ट प्रयोजन शरीरण आपनोति ना इति अपि ब्रूथतः अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगः जो शरीर द्वारा होने वाले कर्मों का नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाए तो इस लोक में या परलोक में फल देने वाले निषिद्ध कर्मों को भी शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता ऐसा कहने से भगवान के कथन में विरुद्ध विधान का दोष आता है और इस लोक या परलोक में फल देने वाले शास्त्र विहित कर्मों को शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता ऐसा कहने से भी बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिषेध करने का प्रसंग आ जाता है शारीर कर्म इति विशेषणा केवल शब्द प्रयोगा च वांग मनिवर्त्य कर्म प्रधि विधि प्रतिषेध विषय धर्माधर्म शब्दवाच्य कुरन प्राप्त इति उत्तम सैत् तथा शारीरिक कर्म करता हुआ इस विशेषण से और केवल शब्द के प्रयोग से उपर्युक्त मान्यता के अनुसार भगवान का यह कहना हो जाता है कि शरीर के सिवा मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मों को जो कि धर्म और अधर्म नाम से कहे जाते हैं करता हुआ मनुष्य बाप को प्राप्त होता है तत्र अपि वांग मनसाभ्याम विहितानुष्ठान त्रपी वांगमसाभ्याम विहितापक्षे किलविशप्राप्तिवचन विरुद्ध आपद्येत प्रतिशिधसेवा पक्षे अभी भूतार्थावादमात्र अनर्थकम सें भी मन वाणी द्वारा विहित कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा और निषिद्ध कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है यह कहना अनुवाद मात्र होने से व्यर्थ होगा यदा तो शरीरस्थित मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म अभिप्रेतम् भवे तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजन कर्म विधि शरीर मनस् प्रतिषेधगम्य शरीरवांग मनस्वर्त्यम अकुव तैयरादि शरीरस्थिति शरीर मात्र प्रयोजन केवल शब्द प्रयोगाद वर्जितः शरीरादि चेष्टा शरीरादी लोकदृष्ट्या कवन न आपनोत किलबिश परंतु जब शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिए जाएंगे तब इसका यह अर्थ हो जाएगा कि इस लोक या परलोक के भोग ही जिनका प्रयोजन है जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं जो शरीर मन या वाणी द्वारा किए जाते हैं ऐसे अन्य कर्मों को न करता हुआ उन शरीर मन या वाणी से केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म लोक दृष्टि से करता हुआ पुरुष किलविश को प्राप्त नहीं होता यहाँ केवल शब्द के प्रयोग से यह अभिप्राय है कि वह मैं करता हूँ इस अभिमान से रहित होकर केवल लोग दृष्टि से ही शरीर वाणी आदि की चेष्टा मात्र करता है एवं भूतस्य पाप शब्दवाच्य किल्विश प्राप्त संभवात् किलबिशम संसारम न आपनोति ऐसे पुरुष को पापरूप किल्विश प्राप्त होना तो असंभव है इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि यह किल्विश को यानी संसार को प्राप्त नहीं होता दग्ध सर्व ज्ञानाग्निदग्ध सर्वकर्म अप्रतिबंधेन मुच्यते एव इति। ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त ही हो जाता है पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एव एवं ऐसा एवं शारीरम केवलम कर्म अर्थ परिग्रहे निर्वध्यम भवति यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञान के फल का अनुमाद मात्र है शारीरम केवलम कर्म इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ मान लेने से वह अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है